alguien le dice a la hora que esta de la प्रथम बल्ले हो गई अब प्रथम अध्याय के लिए दूसरी बल्ली प्रारंभ होती है कठोपरिषद का आय आपको सुनाया इसका पहले काठकोपरिषद इसको बोलते हैं महाभारत में ऐसा लिखा है कि कोई समय ऐसा था जब ग्रामे ग्रामे पाठ्यक्रम कालापकम्छ तो प्रोच्य थे गांव गांव में इकट्ठो और कलात्म व्याकरण का अध्ययन अध्यापन और ये के द्वारा प्रोक्त होने से इसके प्रवचन करता और ये साठकप ब्राह्मण के अंतर्गत है और साठकप ब्राह्मण स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता तब भी कई ब्राह्मण के अंतर्गत एक काठकअप ब्राह्मण अवान्तर ब्राह्मण है उसके रूप में तो इसकी उपलब्धि होती है और ये क् माने हृदय क से लेकर के ठ तक अक्षर अच्छा वर्ण समानय का न्यास जहां किए जाता है उस द्वादश ग्र हृदय को ही क्ष कहते हैं हृदयोपनिषद षद माने हृदय परिषद पहली तो बदली में अधिकारी कैसा होना चाहिए तो उसमें न्याय पर्याप्त प्रियता हो गए होवे, अपने पिता आदि के प्रति प्रतिशिता का भाव हो मृत्यु से भी निर्भय हो प्रलोभन देने पर भी विचलित न हो धर्म में उपासना में वेदांत में श्रेष्ठ रुचि हो विषय की प्रसन्नता करने के लिए जमराज का वचन है अन्यत्र श्रेयो उभे नानार्थे मनुष्य विनक धीरह श्रेयो ही धीरो वृणीते प्रयो मंदो योगे माद वृणीते विभाग दो है एक विद्या का और एक अविद्या का उसमें अविद्या की अपेक्षा विद्या का विभाग श्रेयस्कर है ये बात पहले मंत्र में बताता है। तो विद्या आदिद्या के विभाग में आप ऐसे देखो की हमारे शरीर में एक कर्म कर्मेंद्री है और एक ज्ञान इंद्री है और फिर मन है तो आप पहले आंख से देख के पांव रखते हैं कि पहले पाँव रख के सब देखते हैं ये विद्या विद्या का विभाग बिल्कुल सीधा साधा है पांव अंधा है और आँख में ज्ञान है तो पांव चलने का काम तो कर सकता है लेकिन अगर आख न हो और आप पांव से चलते जाए तो गड्ढे में गिर पड़ेंगे कि नहीं पाता लग जाएगा कि नहीं तो केवल कर्म जोहार में हमारे जीवन को उन्नति की दिशा में प्रगति की दिशा में नहीं ले जा सकता। पहले हाथ से मुंह में डाल दें और बाद में विचार करें कि क्या चीज है तो मूर्खता होती ना पहले सोच समझ रहे हैं कि क्या चीज है सब तो मुंह में डालना चाहिए अच्छा डील से बोलना है तो पहले समझ लें कि हम क्या बोल रहे हैं तब बोलना चाहिए कि पहले बोल दें फिर समझना चाहिए अब आप अपने विभाग पर ध्यान दो ये पाख है ये अविद्या विभाग है वो कर्म इंद्रिय है पांव जो है वो अविद्या विभाग है चलने का ये हाथ जो है ये अविद्या विभाग है ये पुत्र इंद्रिय जो है ये अविद्या विभाग है बोला और हमारी बुद्धि हमारा मन हमारी आंख हमारे कान हमारी नाचिका हमारे जहगा है ना? ये समझदारी देने वाले विभाग हैं, एक ज्ञान इंद्रिय और एक कर्म इंद्रिय। तो आप अविद्या विभाग के अनुसार चलते हैं कि विद्या विभाग के अनुसार इसमें भी देखो जिस मनुष्य का जीवन उद्देश्य होता है वो साधन में स्थित नहीं हो सकता एक बचंतदार राष्ट्र है हम लोगों के गांव की तरफ खास करके ब्राह्मणों में भी और छोटी जातियों में भी यहाँ बच्चों का हो जाता है बहुत छोटे छोटे बच्चे का हो जाता है यहाँ तक कि अब तो नहीं होता होगा पर पहले ऐसे थी पैतीस वर्ष पहले ऐसे होता था 40 वर्ष पहले ऐसे होता था बच्चे हैं 7 वर्ष के 8 वर्ष के 9 वर्ष के और धूल माटी खेल रहे हैं शरीर में धूल लगी है कपड़ा भी अच्छा नहीं है गंदा है गाँव में माटी में खेल रहे है इतने में आके एक ने कहा देखो बिखरू आया है बु जानता है मैंने लड़की का बाप चाचा ताऊ कोई आया है बयान करने के लिए तुमको तो देखेगा क्या माँ दूर खेल रहे हो अब तुरंत चुपके से घर में भाग गए ना? नगवा दिया स्नान कर लिया है न बढ़िया अच्छे कपड़े सफेद कपड़े पहन लिए भले कोई देखने के लिए आया हो की न आया हो लेकिन जब ब्याह करने का मन हुआ ना निश्चय हुआ की हमको कोई पसंद करे हमको कोई पसंद करे तो भैया बनने का चाल हुआ कि नहीं हुआ अच्छा देखो आ, अपने बाबा के साथ गांव में खेतों में से चलते थे तो अब एक चार होने का खेत है ऐसी जगह से हमारा रास्ता निकलता है कि दो भूजा खेत की चलनी पड़े है दो भूजा चलने खेत पर तब तो हम अपने रास्ते पर पहुंचे खेत की दो भूजा पास करनी पड़े तो हमारे बाबा थे वो तो बिल्कुल रास्ते से मेड़ से है ना? दोनों भूजा चलते तब है और हम बीते में भागते है ना? कि हम तो सीधे पहुंच जाएंगे उस फोन पर रास्ता तो मालूम और बाला कभी ऐसे नहीं जाते तो बाद में है, ना? कि देखो दूसरे के खेत में चलोगे जुती हुई उसी जमीन है ना पांव से रौच जाएगी बीज उगते हैं उससे वो रौच जाएंगे उसकी खेती खराब हो जाएगी है ना? रास्ता छोड़ के तुम क्यों जाते हो मान्य आदमी रास्ता क्यों छोड़ता है देखो आज ये बताते हैं जो मर्यादा बनी हुई है जो मेड़ बनी हुई है जो रास्ता बना हुआ है वो छोड़ने का कारण क्या है एक तो बचपना है बोला ये विद्या विभाग है विजया विभाग नहीं है ये बचपना है।, है कि हम रास्ते को छोड़ के चलते हैं। कई बार हमको शहर में ऐसा हुआ कहीं पहुँचना है तो हम गांव में तो ऐसा कर लेते थे हूँ खेत मालूम है साल मालूम में खेत मालूम है एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचना है जल्दी है करा है मन में बड़ी प्रबल प्रार्थना है कि जल्दी उस गांव में पहुंच जाए तो खेत लांगते हुए ताल में होके पानी में होके कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच जाए पहुंच जाते एक बार चित्रकूट गए तो कामतगिरी से देखा कि वो गांव दिख रहा है बोले तो यहाँ सीधे चले ये ही बचपन की बात अब सीधे चले तो भूल गए। बंबई की किसी गली में घूम जाए ठीक ठीक रास्ते से न चले तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना कठिन हो जाए तो ये अपना शुद्ध मार्ग छोड़ करके अशुद्ध मार्ग पर निकल करना ये अविद्या विभाग की यात्रा है विद्या विभाग की यात्रा नहीं है जो अपना प्रेय चाहता है जो अपना श्रेय चाहता है जो अपनी भलाई चाहता है है ना? उसको ठीक मार्ग से चलना पड़ता है उसको अविद्या के विभाग से नहीं चलना चाहिए अज्ञात मार्ग से नहीं चलना चाहिए मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके चलना चाहिए था आप तो अदर वाइज श्रेय और प्रेय तो श्रे उसको कहते हैं जो अतिशय प्रशक्त हो गए ये संस्कृत भाषा में श्रेय शब्द जो है वो अतिशय न प्रस्यम श्रेया ये श्र जो है और य ये तोन बोलता है ये दोनों सत्य का ही हो जाता है और सत्य प्रसत्य में जो सत्य है ना उसी का हो जाता है अतिशय न प्रसत्यम श्रेया और ज्येष्ठ भी होता है ऐसे बोला श्रेया और ज्यायान भी होता है ज्यायान ज्यासी के कर्मणस् मथा बुद्ध जनार्दना श्रेयसी जयती प्रेयसी हाँ। ये प्रयसी शब्द भी ऐसे बनता है पुरुष के लिए प्रयाण स्त्री के लिए प्रेयसी, और जो प्रयाण प्रेयसी के चक्कर में न होए, प्रेय प्रेय शब्द का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को तत्काल प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रयत खाने में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पेट खराब हो गया तो वो प्रयत है परंतु श्रेयस नहीं है और करेले का करवा रस पीना पड़ा वो पीने में तो प्रयस नहीं है परंतु श्रेयस है रोग की औषधि है तो ये बताते हैं कि अन्य क्षेत्र प्रेय से उभे नाना अर्थे पुरुषांशनी कहा शिष्य की परीक्षा करके उसकी योग्यता देख करके कि ये विरक्त है भाई है ना जो की संसार में जिसका किसी से राज होता है उस सत्य को नहीं जा सकते जिसका किसी से द्वेष होता है वो भी नहीं जानता क्योंकि द्वेशी का दिल करवा, उसमें जलन और रागी का दिल मीठा लेकिन उसमें और और और प्यास द्वेशी के दिल में जलन है और रागी के दिल में प्यास है इसलिए दोनों यथार्थ ज्ञान के अधिकारी नहीं जैसे बूथ प्याज से कोई दर्श रहा हो और उसको यथार्थ ज्ञान सुनाने जाए तो क्या सुनेगा और ऐसे ही किसी की दाढ़ी में आग लगी हो हुए उन्होंने सुनो, सुनो जरा हम सबको तो ज्ञान की बात सुनाते हैं हैं? तो दाढ़ी में आग लगी हो तो दाढ़ी नहीं है तो करेजे में दो समय करेजे में आग लगी भीतर रेल में आग लगी तो वो ज्ञान की बात सुनेगा क्या तो ऐसी किसी की अलग सूख रही है दिल सूख रहा है तो क्या वो ज्ञान की बात सुनेगा तो जिसके दिल में राग द्वेष भरा हुआ है वो ज्ञान की बात न ठीक ठीक सुन सकता है न समझ सकता है इसलिए शिष्य की ये परीक्षा हुई परीक्षा हुई माने इसकी बुद्धि परिच्छि ग्रहिणी नहीं है नृणा होती है दूसरे में दोष बुद्धि होने से अग्रानी होती है अपने चरित्र की हीनता से द्वेश होता है दूसरे को अनिष्टकारी समझने से राग होता है दूसरे को इष्टकारी समझने से और वैराग्य है नैराग्य जो है वो वृत्ति नहीं है राग द्वेश का कैथिल्य है ना राग द्वेश की शिथिलता देखो तो राग में अपना प्यारा है कहाँ का मन में और देश में और अपना दुश्मन है कहाँ का दिल में और तुम्हें तो ब्रह्म समझना है परमात्मा समझना है यथार्थ समझना है तो अपने दिल में दुश्मन या दोस्त को बैठा करके अपरिच्छिन्न ब्रह्म को अपरिच्छिन्न ब्रह्म को कैसे समझोगे तो बोले भाई आओ अन्य श्रेय और विद्यार्थी तो योग्यता है आओ उपदेश करें तो पहले बताते हैं देखो एक श्रेय अन्य श्रेय अन्य दूसरा युवक प्रया अच अन्य प्रया श्रेय अलग वस्तु है और प्रेय अलग वस्तु है सिनेमा देखना दूसरी चीज है है ना? और सत्संग में जाके बैठना दूसरी चीज है इस तरह और का नमूना देख लो ना क्या तो तो वही सिनेमा में जाके बैठे एयर कंडीशन है ना बड़ी अच्छी फर्नीचर वहाँ लगे हुए हैं ना? बढ़िया बढ़िया दृश्य आंखों के सामने आ रहे हैं है मजा आ रहा है आ, बड़ा मजा आ रहा है, है। अब वहाँ देखा बनावटी बनावटी औरत बनावटी वर्त बो क्योंकि वहाँ जो हे है प्रिय है डार्लिंग जो है वहाँ नारायण है है, ना? हाँ। है है ना वहाँ प्यारे झूठे और वहाँ प्यारी झूठी वो तो बनावटी नाटक कर रहे हैं तो वो देख के आए तो क्या किया है ना ये समझो डार्लिंग जो है वो दार लिंग है वो तो नी पुरुष स्त्री पुरुष दोनों का समावेश होता है क्योंकि दार कहने से तो स्त्री का समादेश होता है लेकिन दार लिंग कहने से पुरुष का समादेश हो जाता है क्योंकि दार शब्द पुमलिंग ही माना जाता है ये संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि दार शब्द वाचक तो है स्त्री का लेकिन है पुम्वलिंग स्त्री में संस्कृत व्याकरण में स्त्री का वाचक है तो है पुम्लिंग ये दार शब्द नारायण तो अब वहाँ के तो डार्लिंग झूठे बना उठी हैं, वो तो नाटक करने के लिए आंख में आंसू भरते हैं, नाटक करने के लिए प्यारे बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, है ना? वहां का तो सब किस्मित जो है वो जूटी है हैं? ना रे, हे भगवान अब वहाँ देख के आए तो क्या देखे आए जरा ध्यान दो है न लेके आये की हमारे घर में हमारे पति ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करे हमारी पत्नी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करे अरे बाबा नाटक में हजार पाँच दो हजार रोज लेते हैं, तब वो बनावली व्यवहार वहाँ जाके फोटो खिंचवाने तो के लिए कर लेते हैं, अब घर में वैसा ही व्यवहार लेने के लिए जब आओगे हैं तो पति की गाली सुननी पड़ेगी और पत्नी को तो मनाना पड़ेगा उसके पाँच होने पड़ेंगे प्रणामानायण तो मनाना पड़ेगा उस सिनेमा घर में उतर के नहीं आ सकता और घर में उतर के नहीं आ सकता इसलिए तुमको ऐसी एक ऐसी प्यास ऐसी तृष्णा ऐसी वासना है ना? ऐसी रहनी तुम्हारे दिल में भर जाएगा कि तुम उसको देख के घर में आके केवल रो सकते हो घर में आके सुखी नहीं हो सकते क्योंकि ना तो देखने वाले के घर में है नैसे दृश्य होने शक्य है आ, ए, एक एक आदमी के घर में बड़े से बड़े आदमी के घर में भी वैसे पहाड़ वैसी नदी है ना और वैसे मकान एक आदमी के घर में होना कठिन तो न तो वैसा घर बनेगा न वैसी पत्नी बनेगी न वैसा पति बनेगा न वैसा बच्चा बनेगा न वैसा सौंदर्य आएगा न वैसा स्वाद आएगा एक ऐसा दृश्य तुम्हारे दिमाग आरोप भर जाएगा जो कहेगा की तो तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं है नरक है, नहीं है। यही कहेगा की तुम्हारे घर में तो वैसा कुछ नहीं वैसा पति न वैसी पत्नी न वैसा घर तो क्या है तुम्हारे घर में का नरक है वो तो अपने घर गृहस्थी नरक जीवन पति पति पत्नी सबके प्रति हील बुद्धि वो हील बुद्धि उत्पन्न कर देगा तो दो घंटे तो तुम प्यार लूटी आए सिनेमा का देख देख के खुश आए और घर में बाईस घंटे के लिए दुखी हो गए छह महीने के लिए दुखी हो गए जिंदगी भर के लिए दुखी हो गए इसको बोलते हैं प्रे जिसका नाम है प्रे ब देखने में मज़ा मजेदार लेकिन उसका जो चित्त पर असर पड़ता है जो उसका नतीजा निकलता है मन में उसका जो परिणाम होता है वो जिंदगी में क्योंकि कभी सच्चा होने वाला नहीं है इसलिए हम तो चले जाते हैं ख्वाब में हमको तो स्वाप्निक जीवन में वितरण करने लगते हैं और हमारा ठोस जीवन जो है वास्तविक जीवन जो है वो अग्निमय बन जाता है आपको ये बात नमूने की बताइए उपनिषद में लिखी हुई नहीं है ये व्रय शब्द की व्याख्या है व्रय होता है ऐसा और श्रेय कैसा होता है एक एक बात तो सुना था एक बार हमारे पिता ने हमको मारा था मैं किसी कारण से गया। आठ बर्ष नौ वर्ष की मेरी उम्र है बहुत रुक गया और बदमाशी क्या की बैठ गया तो उन्होंने फिल्म बनाया आके हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ के मां ऐसी और कुएं पड़ से हटा के और वो बीतना शुरू किया अगर कुएं में कुहे में कभी पांव लटकाया तो बस है ना तो अब उनका पीटना देखो कैसा लगता है लोगों को खराब लगेगा है। लेकिन उनकी उस मार में वात्तल्य था कि नहीं हित था कि नहीं हमारी भलाई थी नहीं कई लोग हैं और धमका के अपना काम लेना चाहते हैं, है तो ना? कोई सोने की गोली की धमका है ना कोई तो ऐसी धमकाता है तो कोई जहर से धमकाता है तो कोई मरने से धमकाता है तो कोई, कोई है, है ना? कोई तो अखबार में बदनामी करने से धमकाता है है ना? ऐसे लोग धमकाते ना? तो नारायण असल में जीवन को सत्य के मार्ग पर हित के मार्ग पर यदि ले चलना है तो हमको तात्कालिक इंद्रिय सुख की ओर नहीं देखना चाहिए हित तो की ओर हित की ओर देखना चाहिए तो श्रेय उसको कहते हैं जिसमें अपना हित हो भलाई की बात जिससे जीवन का निर्माण हो एक आदमी से कहते हैं संध्यान करो तो पूछता है क्या फायदा है जी संध्या बंदन करने से क्या फायदा होगा तो बेटा तो जिस काम में फायदा होगा वही वही करोगे जिससे तुमको लड्डू मिले खाने को वही वही करोगे कुछ काम ऐसा भी तो किया करो कि जिससे तुमको फायदा न हो और करो इसको निष्काम कर्म बोलते है नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे करोग करोगे तो क्या फायदा होगा बड़ी आदत पड़ेगी जीवन में कि हमें पांच मिनट रोज बिना किसी कामना स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं धन प्राप्ति के लिए नहीं है न लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं न केवल अपना अंतकरण शोक जरा करने के लिए हम पांच मिनट अपने जीवन में समय निकालते हैं निष्काम कर्म का योगदान रहना सर लोग अपने भारतीय संस्कृति में जीता पढ़ने वाले तो निष्काम कर्म निष्काम कर्म बहुत ही करते हैं उनसे पूछो कि तुम कौन सा निष्काम कर्म करते हो तो हमारे वृंदावन में कुछ लोग रहते हैं बोला हर साल तो बच्चे होते हैं और टेलीफोन लगाए तो कलकत्ते मुंबई से है ना के भाव है के धारणा है हो जाता है वहीं से चला तो वहीं तो से हो जाता है नारायण और संध्या बंधन करने को कहो तो कहेंगे कि नहीं, नहीं नहीं ये सकाम हो जाएगा सकाम कर्म हो जाएगा उनको व्यापार करने में सकामता नहीं है बच्चा पैदा होने में सामता नहीं है, है न उनको पैसा कमाने में सकामता नहीं है कब वो संध्या वो जब भी धर्म का काम करें तो बोले सा काम हो जाएगा तो ऐसे लोगों का दिमाग जो है ना वो खराब हो गया है निष्णाम कर्म का अभ्यास चाहिए वो अभ्यास क्या है कि जैसे प्रतिदिन संध्या बंदन करें ये अपने लिए श्रेय हो जाएगा श्रेय हो जाएगा लेकिन यहाँ का जो प्रसंग है आप पहले श्रेय और प्रेय के विभाग को ठीक ठीक समझे तो बोले श्रेय और प्रे में विभाजक रेखा क्या है विभाजक रेखा ये है कि दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है एक चाहता है मुक्ति है और एक चाहता है भुक्ति से पहले भाव होता है ना आप जानते ही हो वर्णमाला में स्व स्व भ और म तो पहले मुक्ति और फिर मुक्ति एक चाहता है भोग एक चाहता है मोक्ष भोग और मोक्ष तो देखो इसमें भी जबरदस्ती नहीं एक आप लोग माफ करना अपना विचार इस संबंध में है ना जंगली जो साधु है ना गंगा किनारे विचरण करने वाले और वन में रहने वाले बड़ा उनसे सीखा हुआ है तो उसका संस्कार है अपने चित्र प्रभाव है संस्कार है, है। हम ये नहीं कहते कि सब बैलों को हाको सब है ना सब बैलों को हाँको और एक रास्ते पर ले चलो तुम्हें मोक्ष चाहिए तुम्हें मोक्ष चाहिए तुम्हे मुक्त चाहिए ये नेता लोग जो है आवाज़ होते हैं जो चीज नेता के मन में होती है कि ये होना चाहिए है ना? उसको कहते हैं माने हमारी पार्टी चुनाव में जीत जाए तो बोलेंगे जनता की आवाज है जनता चाहती है कि हमारी पार्टी जीत जाए है ना? हमारी पार्टी के पक्ष में सारी जनता है तो वैसे महाराज ये कुछ प्रचार का जो धन है नोम है तुम क्या चाहते हो तुमको मोक्ष चाहिए मोक्ष मोक्षा हमको तो मालूम नहीं कि मोक्ष क्या है बड़ी बढ़िया चीज है मजा आता है मोक्ष में फर्मा आनंद है उसमें सर्व आनर्श की निवृत्ति है न स्वर्ग ऐसी भी श्रेष्ठ है ईसाई लोग जिस स्वर्ग में जाते हैं उससे भी बढ़िया मुसलमान लोग जिस भिप में जाते हैं उससे भी बढ़िया हिंदू लोग जिस वर्ग में जाते हैं उससे भी बढ़िया आओ आओ तुमको एक ऐसा मोक्ष का कर्म आनंद देते हैं तुमको वही चाहिए असल में आओ महाराज कैसे मिलेगा ना तो बोले फिर आ जाओ हमारी पार्टी में बिना हमारी पार्टी में लाके तुए तो मिलेगा तो ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है ना चार पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में भारतीय धर्म में वेद में चार पुरुषार्थ माने हुए हैं मनुष्य धन कमाए और भोग भोग लेकिन दोनों में अर्थ और दोनों में धर्म का नियंत्रण हो गए धर्म के विपरीत अर्थ न कमाए धर्म के विपरीत भोग न हो गए, भोग यदि कहो कि पहले ही दिन हम ये कह दें कि अर्थ छोड़ो भोग छोड़ो तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है ऐसे लोग असल में ढोंगी हो जाते हैं ना? अंत में इनके जीवन में दम आता है क्योंकि वासना जो है ना इसको निकास नहीं दिया गया मार्ग नहीं दिया गया लोगों के मन में अर्थ की बातना है लोगों के मन में भोग की बातना है और यदि उसको मार्ग नहीं दिया गया तो वो तो विप्लव मचा देगी जीवन में ये तो नहर निकलनी चाहिए तो नहर कैसी निकले वो धर्म ऐसी नियंत्रित निकले इसलिए धर्म दो तरह का होता है वैराग्य रागो का अधिक तो क्षणा अपने धर्म शास्त्रो में बताया कि एक के अंतकरण में राग द्वेश होता है और एक की के अंत में वैराग्य होता है तो जिसके में करण में राज उसको पहले धर्मानुसार अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ हैं उसे धन कमाना चाहिए उसे भोग भी करना चाहिए परन्तु रोग इतनी रखनी चाहिए कि चोरी बेईमानी करके धर्म न नक, धन न कमाए और, और धर्म के विपरीत भोग न करे धर्मानुसार भोग करे तो इससे क्या होगा भोग रास्ते से चलेगा अर्थ रास्ते से चलेगा तो तीन पुरुषार्थ एक साथ समन्वित है धर्म अर्थ और काम और ये राज देश जिस अंतकरण में है उस अंतकरण को रास्ते से चलाने के लिए हमारे पुरुषार्थ पुरुषा और सचिन पामी चतुर्वर्ग चिंता के ग्रंथ है का उसका नाम है चतुर्वर्ग चिंता मणि तो अब यह है कि जब तक ये बात ब्राह्मण विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में रही तब तक तो उन्होंने ग्रहस्थों के लिए धर्म का हर्थ का भोग का विवाह काम का विवाह विवाह वही कराते थे कौन विवाह कराता था बसने की पूजा कौन कराता था है ना? सत्यनारायण की पूजा कौन करवाता था तो जब ब्राह्मणों के आधार में और उनके व्यवहार में कुछ न्यूनता दिखी तो साधु आ गए इस क्षेत्र में और साधु जब आ गए तब उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ की विशेषता सबके सामने रख दी चाहे अधिकारी हो अनधिकारी हो ए, चाहे रागी हो ए, चाहे बैराग जवान हो ए, भले वो हो वो होने सभी सुनाते हैं हम ब्रह्मा स्मी लो सबसे उत्तम बात तुमको सुना दे तो बोले अब इसका फायदा क्या होगा कि जो तुमने चोरी बेईमानी से कमाया है ना उसने हमारा भी हिस्सा क्यों अरे भाई हमने भी तो चोरी से ही तुमको हम ब्रह्मास्वी बताया है है ना? कोई अधिकारी पुरुष को थोड़ा ही बताया है है ना? तुम्हारे अधिकार को देख के थोड़ा ही बताया है है ना? तुम तुम निकारी हो और तुमको हमने हम ब्रह्मास्वी बताया और हम अनधिकारी हैं हमको तुम समझो आओ हम दोनों में मेल मिलाप मेल मिलाप हो जाए देखो बात अपन बोलते है दो टू भरी लगे भू लगे है न ये जो नचिकेता के सामने जो ये बात कही गई बेचा लो नाती लो गोता लो धन लो हाथी लो गोरा लो धोक लो प्रलोक लो लेकिन तुम ब्रह्म विद्या मत मांगो इसका अभिप्राय क्या है आप कठोपनिषद को कठोपनिषद को कैसे समझेंगे तो इसका अर्थ है कि वैराग्यवान जो है वो मुक्ति का अधिकारी होता है अच्छा देखो मुक्ति क्या है अब पहली बात आपको तो सुना किससे मुक्ति जो तो जेल में होता है वो वहाँ से छोड़ा जाता है उसने प्रार्थना पत्र दिया राष्ट्रपति के सामने की अब बहुत दिन हम जेल में रह चुके अब हम वादा करते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे हमको इस जेल से छोड़ दिया जाए गड़बड़ी न करने की वादा किए बिना किसी को जैन ऐसी मुक्ति होती है तो यहाँ मुक्ति किससे होना है ना विरतो दुष्चरिता ना शांत हो न समाहिता ना, ना शांत मानसो तो वापी प्रज्ञाने नहीं नया आरण्य महाराज एक नंबर की बात है कि दुष्चरित्र छोड़ो एक नंबर की बात ना शांत दूसरे नंबर की बात है क्या काम क्रोध भी निकाल दो ये तो नंबर दो तो। वो नहीं क्रम में नहीं है। ये अव क्रम नहीं है बना एक बात पहले एक बात क्या है तो दुष्चरित्र छोड़ो दूसरी बात क्या है काम क्रोध छोड़ो तीसरी बात क्या है तो सिद्धि की इच्छा छोड़ो चौथी बात क्या है तो मन को शांत करो ये श्रेय का मार्ग एक कल्याण का मार्ग है जरा साधन पर भी तो दृष्टि डालो भाई साधन पर भी तो दृष्टि डालो तो असल में जिसके लिए अर्थ दुख हो जाता है जिसके लिए भोग दुख हो जाता है जिसके लिए यज्ञ जागा कर्म का अनुष्ठान भी दुख हो जाता है वो मनमुखी कि माने अब अब धन के झगड़े में ना पड़ना पड़े अब भोग में पढ़ करके हम गिलानी का अनुभव फिर बारंबार गिलानी न भोग बारंबार धन के बंधन में न पड़ें, बारंबार आज के सामने बैठ करके के भोग न करना पड़े मुक्ति माने मुक्ति माने ये जो अर्थ के लिए भोग के लिए कहना सांसारिक वस्तुओं के लिए दिन रात का लोक प्रलोक के लिए जो दिन रात का विक्षेप है उससे हर्षो मुक्ति मिले आप किससे मुक्ति चाहते हैं जरा सोचिए तो मुक्ति की तो बात यह है यदि किसी से पूछते हैं कि तुम क्या छोड़ सकते हो तो आज चल ये ही होता देखो अपने घर की बात बना हमारे पिता है बहुत दुरुस्त है और उन्होंने अपने मुंह से ये बात बताई है इसलिए कल्पना करके नहीं कह कर रहा बोला वो गए एक बार जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी बोला तो दर्शन करने के बाद वहाँ पंडों ने उनसे कहा कि पुरी में आए हो तो कुछ छोड़ के जाना यहाँ आके कुछ त्याग करते हैं पुरी में त्याग किया जाता है गिर आये हो कुछ त्याग न करो तो कैसे बनेगा तो वो बता देते बता उनके मन में ये बात तो आई नहीं कि यहाँ आके काम छोड़ रहे कि क्रोध छोड़ रहे ये तो मुझे कैसा झूठ बोलना छोड़ देते उन्होंने ये सोचा की कोई सब्जी छोड़ दें सब्जी या फल जगन्नाथपुरी में आए हैं तो छोड़ रहे आप लोग बड़े बड़े आदमी हो छोटी बात आपके बीच में कहना है ना? बड़े बड़े जिज्ञासु हो विचारवान, विचारायण ब्रह्म विचार करने वाले तो उन्होंने ये सोचा कि सब्जी छोड़ दें, पर सब्जी छोड़ने में पहले तो आया सब्जियों का राजा आलू ये सब्जियों का राजा है तो बोले कि ये छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या फिर आया महाराज वो भंडारे वाला आज काफी फल वो इतना बड़ा बड़ा तो उन्होंने कहा कि अपने घर में तो छोड़ देंगे लेकिन कभी किसी के ब्याह हुआ सत्यनारायण की कथा हुई कोई ब्रह्म भोज हुआ उसमें खाने को गए तो काफी फल के बिना तो काम नहीं चलेगा वो तो काफी का खास फल है तो वो भी नहीं छोड़ा होल तो अच्छा बताएंगे अब रात भर उन्होंने जगन्नाथपुरी में विचार करके दूसरे दिन क्या बताया तो बताऊँ आपको है ना दूसरे दिन उन्होंने कहा कि गुलर का फल नहीं खाएंगे पुरी में आके हम ये छोड़ते हैं कि गुलर का फल नहीं खाएंगे गुलर आप लोग जानते हैं उधमगर संस्कृत में जिसको उधमगर बोलते हैं है? उमर उमर गया अच्छा अच्छा तो उधमवर शब्द है ना संस्कृत का गुलर तो, का फल नहीं उसको खाने का तो जिंदगी भर में हम लोगों को कभी मौका ही नहीं पड़ता है ना? कभी जिंदगी में मौका तो हमारे प्यार की तो ये पता है कि दुनिया में छोड़ने लायक कोई चीज हम लोगों को जिंदगी में मालूम ही नहीं पड़ती और हम चाहते हैं मुक्ति, है ना? मुक्ति वाला सा तो मुक्ति तो वही मुक्ति जिससे हम छूटना चाहेंगे उससे मुक्ति मिलेगी मुक्ति माने तलाश लेना सबको तो। है तो न सीधे सीधे समझो मुक्ति माने तलाश लेना तो जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको तलाक दे सकेंगे ना जिसको चाहते हैं उसको तो तलाक नहीं दे सकेंगे तो दुनिया की सभी चीजों को जब हम चाहते हैं तो तलाक किसको देंगे ब्याज किसका करेंगे मुक्ति किससे होगी मुक्ति किससे होगी नो तो मुक्ति जो है इसी को श्रेय बोलते हैं निश्रेयत बोलते हैं इस मुक्ति में राग द्वेश का अत्यंत भाव हो जाता है पर मनुष्य जिंदा रहता है लेकिन राग देश ऐसे ढीले पड़ते हैं ऐसे झीले पड़ते हैं है ना में जो करो बलो गुरो संसाप नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार बोले लेकिन कहा रात कहाँ नहीं होती है एक ध्रुव है छ महीने तक हाँ रात ही नहीं होती दिन ही दिन होता है एक आदमी आया महाराज अब उसको तो बारह घंटे के बाद ही रात आती दिख गई तो उसने कहा भागो रे भागो ये तो समय नहीं अंधकार आ गया कोई उपद्रव तो जा रहा है कोई उपलब्ध होने जा रहा है भागो भागो भागो अभी शांति से अपने कमरे में बिजली का बंद जला के बैठा हुआ था अब वो चिल्लाए भागो चिल्ला है करेरा आ गया बोले भागरा तेरे लिए बारह घंटे बाद अंधेरा आना आश्चर्य हमारे तो रोज बारह घंटे बाद अंधेरा आता है तो कार्यक्रम है न? कल युग आता है पर आता है आता है कालक्रम से, कालक्रम से क्रम रोज अंधकार आता है बोला अरे तुम कुछ इसको तो दूर करने के लिए दौड़ते नहीं हो दौड़ते नहीं हो धर्म का पालन करो उपासना का अनुष्ठान करो ईश्वर को पुकारो जब करो तब करो ये रात ना आने पावे रात ना आने पावे महात्मा ने कहा बाबा है नो तो दिया जलाये बैठे है नो जाएंगे थोड़ी देर में और रात बीत जाएगी जब ये जो अंधकार हटाने के लिए तुम कुहल कर रहे हो ये बिना किए हट जाएगा अरे बोले ये अंधकार रूप धर्म को दूर करने के लिए तुम भी तो कुछ करो बोले आप यही करे है करते हैं कि दीपक जलाये बैठे है तो ना? और शाम की से सो जाएंगे और जब ये कालक्रम क्रम बीत जाएगा तो फिर प्रकाश हो जाएगा ये प्रकाश के बाद अंधकार और अंधकार के बाद प्रकाश है निका ये सृष्टि का काल धर्म है काल धर्म एक चित्त चित्त को शांत रखना अपने चित्त को है न बच्चे आंदोलित करते हैं जो महापुरुष होते हैं वो तो महाप्रलय के ओंकार में भी है ना आप जानते हैं तो आज आज रेल दुर्घटना के बारे में आपको एक व्याख्यान देते है न तो एक महापुरुष मर गए हैं स्वामी मर गए कहो तो उनका मातम पुर्षी उनकी कर लें, है ना? तो लेना छात्र आंदोलन का विरोध कर दें, लेकिन तब आप कठोर परिषद नहीं सुनोगे तब आप कठोर परिषद नहीं सुनोगे तब आप सामयिक परिस्थिति पर व्याख्यान सुनोगे और कठोपनिषद पर व्याख्यान आपका सुनोगे जब इन आता है रात आती है सचु वापस रेखा वापस कल्प बदलते हैं मनमंत्र आरोप मनमंत्र आते हैं कल्प पर कल्प होता है ब्रह्मा मरते है विष्णु मरते हैं रुद्र मरते हैं ब्रह्मांड जो है वो आदत में चकरा करके फूब जाते हैं और प्रकृति कभी शांत हो जाती है कभी शुभ हो जाती है से दृष्टि हटाकर आप उस अधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वा ये कोई मामूली चीज है शुद्ध उपद्रव ऐसी विद्रावित हो जाना शुद्ध क्षुद्र उपद्रव से ऐसी विद्रावित होकर के नारायण परम परमात्मा की जो अपरिचिन्नता है अपनी जो स्वयं प्रकाशता है अपनी जो सर्वाधिता है का उससे विमुख हो जाना ना अरे बाबा श्रेय के मार्ग में चलना है ना ये श्रेय का मार्ग बड़ा विलक्षण मार्ग है इनका प्रयोजन भिन्न भिन्न है प्रेयस का प्रयोजन भिन्न है और श्रेयस का प्रयोजन भिन्न है और जिसका जैसा प्रयोजन होता है उस अधिकारी को वैसे साधन में ये दोनों लगाते हैं कहाँ जा रहा है कोई देखो तो एक आदमी दाग जाता है सड़क पर हम सामने बैठे हैं एक आदमी सड़क से हमारे ओर जाता है और एक और सड़क पर से हमारी बाई ओर जाता है एक ही सड़क पर लोग दो चल रहे हैं क्यों तो चल रहे हैं का एक का प्रयोजन उधर है एक का प्रयोजन उधर है अपने अपने प्रयोजन की दिशा में सबके सब जा रहे है आप सदस्य ऐसी पूछे की क्या आपका प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है क्या आपका प्रयोजन निस्क्रेयक है क्या आपका प्रयोजन प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार है क्या आपका प्रयोजन धर्म हर्म काम के निमित्त से जो सुख मिलता है उस नैमित्तिक सुख से विरक्त होकर नित्य सुख पारणार्थिक को क्या आप चाहते हैं? तो ये उपनिषद श्रेय साधु जो दोनों में से उ नान उभे माने श्रेय और प्रे दोनों पुरुष माने वर्णाश्रम आदि विशिष्ट अधिकारी को नानार्थे माने भिन्न भिन्न प्रयोजन में लगाते हैं जो जो चाट खाना चाहता है वो चौगाटी पर जाएगा जो सत्संग करना चाहता है तो वो प्रेम कुटीर में आयोजन अपना अपना भिन्न हो गया ना? तो जो संसार का भोग चाहता है वो संसार में जाएगा उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा है ना? उसको समासा अच्छा लगेगा है ना? उसको झूला बिजली का झूला अच्छा लगेगा उसको है ना? उसको चौरंगी चौरंगी चौमुहानी उसको अच्छी लगेगी ना? जिसको पैसा चाहिए उसको उस बाजार अच्छा लगेगा तो जिसके हृदय में ये प्रयोजन है कि हम सत्य का साक्षात्कार करें ब्रह्म का साक्षात्कार करें संसार के बंधन से राग द्वेष से आवागमन से जन्म मृत्यु से स्वर्ग नरक से मुक्त हो में ये प्रयोजन जिसके मन में है तो वो विद्या के मार्ग में चलता है क्यों श्रेय आददान साधु भवी हमारे उपनिषद वेद मंत्र बताते हैं श्रेय और प्रेय को समझ करके इंद्रियों की तृष्टि इंद्रियों की तृष्टि और अपना अनंतकालिक श्रेय दोनों दो में से जो श्रेय का ग्रहण करता है श्रेय को स्वीकार करता है प्रेय से केवल लौकिक अभ्युदय होता है हाँ। और श्रेय ऐसी अमृतत्व तो की प्राप्ति होती है तो इनके साथ पुरुष बंधने बहे हुए हैं बंधे बने खींच के ले जाते हैं जो श्रेय चाहेगा उसको सत्संग में जाएगा वो जो श्रेय आएगा अब कहो तो कि तो भाई बहुमत तो आज चलू कर जा रहा है और वोट से अब मोक्ष का निर्णय होगा है ना नोट ऐसी कोर्ट से मोक्ष का निर्णय होगा तो नहीं सम्पूर्ण विश्व में अगर एक भी तत्वज्ञानी ज्ञानी पुरुष देश रहेगा तो फिर तत्वज्ञान की परंपरा चल जाएगी है ना तत्वज्ञान का कभी लोप नहीं हो सकता क्यों तो है ना, वो जो परमार्थ है नो यथार्थ सत्य है वो ईमानदारी की बात है और का अपने लाभ की अपने लोभ की बात है जो श्रेय को स्वीकार करता है उसका कल्याण होता है और ही ये अर्थात जो परम अर्थ है और नित्य है अविनाशी है शाश्वत है ना? उससे वो वंचित हो जाता है कौन जो तो तो इंद्रियों के भोग में लग जाता है और केवल प्रेय का वरण करता है भाई हमको तो, हम तो यही अच्छा लगता है कि अच्छा भाई अच्छा भाई लगे तो गड़वा लेकिन क्या है कड़वा हमारे गांव के तो पास एक छतरी रहते थे तो छतरी लोग मांस भी खाते हैं मछली भी खाते हैं यहाँ भी लोग खासी पीते हैं वो उस पर हमारा आक्षेप नहीं है हम एक बात बोल रहे हैं जो उससे सीखने की बात बता रहे हैं उसको उस पर दृष्टि उनको हो गया जलोदर मछली बहुत खाते थे तो मछली में पानी बहुत होता है जलोदर हो तो डॉक्टर ने उनसे कहा गाँव का डॉक्टर होगा ठीक बताया कि जलद बताया वो भी हमको नहीं खा डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुम तो मछली कभी तक खाना अगर मछली खाओगे तो मर जाओगे ये बात वो आए। आए। एक दिन बीता में जब रहता था जब सुबह मैं स्टेशन से उतर के घर जा रहा था रास्ते में देखा तो पालकी पर उनको कहा उठाए लिए जा रहे हैं? मुझको तो देखा उन्होंने तो पालकी रुकवाई कैसे उतरे हुआ और मैंने पूछा क्या बात है बोले जा रहे डॉक्टर के पास क्यों बोले नाराज़ हो गया है और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मछली मत खाना तो कल मैंने जीप की लालच में आकर ठीक हो रहा था बहुत ठीक हो गया था लेकिन कल जीप की लालच में आकर मैंने मछली खा ली महाराज आवाज तो पेज फूल गया है तो जा रहे हैं उसके पास अब गए महाराज तो मर गए उसी दिन मर गए उसी दिन मर गए, गए। अब जीव जो है तो ये जैसी जीव होती है ना वैसे और भी इंद्रिया होते हैं मनुष्य उनके सामने अपने ज्ञान का तिरस्कार कर देता है अपनी बुद्धि का तिरस्कार कर देता है अंतरात्मा का तिरस्कार कर देता है अपनी भलाई का अपने हित का तिरस्कार कर देता है तो ये श्रेय जो है ये परमार्थ है नित्य है शाश्वत है अपना हित है यदि अपनी इस भलाई को छोड़ करके केवल तात्कालिक इंद्रियों के सुख को वर्ण करोगे तो परमार्थ से वंचित हो जाओगे ये तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है तुम्हारी भलाई और तुम्हारा प्यार दोनों दो दिशा में जा रहे हैं लड़ाई हो गई है दोनों में तुम्हारा प्यार तुमको नरक की ओर ले जा रहा है और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा तुम्हारी भलाई तुमको दूसरी दिशा में आने का इशारा कर रही है तुम चलते हो भलाई के मार्ग पर कि नहीं आगे इस प्रश्न को सुनाते हैं हाँ, हाँ।